पुराण दशम स्कंध अथाष्टच्वांशोध्या भगवान का कुर अक्रूर्जी के घर जाना शीशो कुवाच अथ विज्ञा भगवान्दर्शन सै राम तिय चन्गंज जयऊ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 विविध उपचारों से उनकी विधि पूर्वक पूजा की तथोद्धव साधुतयापूज तो नशीत दुर्व्यामृषा कृष्णो पितूर्ण चयनम महादनम महाधनम विवेशोकाचरिता भगवान के परम भक्त उद्धव जी की भी समुचित रीति से पूजा की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 सृगंधामगंध ताम्बूलुदापसारधवी स्मितभ्रमेत तपकुब्जा स्नान अंगराग वस्त्र आभूषण हार गंध इ आदि ताम्बूल और सुधा आज आदि से अपने को खूब सजाकर नीलामयी लजेली मुस्कान तथा हावभाव के साथ भगवान की ओर देखते हुई उनके पास आई आहूय कांताम नवसंग मस विसंकता कंकण भूषित करे प्रगैय्यामतिश राम रे मे नुले पार्पण पुण्य शयाम कु नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी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 रसत तथा जिग्रंत जिघ्रंत नु मृजंतीनंद मूर्ति मजहारीर्घताप कुब्जा भगवान श्रीकृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय वक्षस्थल और नेत्रों पर रखकर कर उनकी दिव्य सुगंध लेने लगी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 ना केवल अंगराग समर्पित किया था उतने से ही उसे उन सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई जो कैवल्य मोक्ष के अधीश्वर है और जिनकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है परंतु उस दुर्भगा ने उन्हें प्राप्त करके भी व्रज गोपियों की भांति सेवा न मांगकर यही मांगा संगम हे छड़ प्रियतम आप कुछ दिन यही रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए क्योंकि हे कमल मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा जाता तस् काम वरम दत्वाणे चमान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 दिव्य वस्त्र गंध माला और श्रेष्ठ आभूषणों से उनका पूजन किया मृजन कृष्ण सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे उसी समय उन्होंने विनयावनत होकर भगवान श्री कृष्ण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 उनके रूप में प्रतीत हो रहे हैं यथा यथाही भूतरा निसुभांति नाना निशुभाव भवान केवल आत्मयो नीषु आत्मात्मतंत्रो बहुधा विभाति जैसे पृथ्वी आदि कारण तत्वों से ही उनके कार्य स्थावर जंगम शरीर बनते हैं वे उनमें अनुप्रविष्ट से होकर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 ज्ञानात्मन तय पचबंध हेतु प्रभो आप रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण रूप अपनी शक्तियों से क्रमशः जगत की रचना पालन और संहार करते हैं किंतु आप उन गुणों से अथवा उनके द्वारा होने वाले कर्मों से बंधन में नहीं पड़ते क्योंकि आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप है ऐसी स्थिति में आपके लिए बंधन का कारण ही क्या हो सकता है देहाद्युपाधेर निरूपित साक्षा नव नोक्ष विवेक प्रभो स्वयं आत्म वस्तु में स्थूल देह सूक्ष्म देह आदि उपाधिया न होने की कारण न तो उसमें जन्म मृत्यु है और न किसी प्रकार का भेदभाव यही कारण है कि ना आप में बंधन है और ना मोक्ष आप में अपने अपने अभिप्राय के अनुसार बंधन या मोक्ष की जो कुछ कल्पना होती है उसका कारण केवल हमारा अविवेक ही है तयोधि जगत यदा भेद पथ पुराण बाध्येत पाखंड पथरस तदा भवान सत्गुण विभगती आपने जगत के कल्याण के लिए यह सनातन वेद मार्ग प्रकट किया है जब जब इसे पाखंड पथ से चलने वाले दुष्टों के द्वारा क्षति पहुंचती है तब तब आप शुद्ध सत्वमय शरीर ग्रहण करते हैं स तम प्रभोद्य वसुदेव गृह स्वांसेन भारम अपने तुम सि अक्षौ सतवु तरको विन्वन प्रभो वही आप इस समय अपने अंश से बलराम जी के साथ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए जहाँ वसुदेव जी के घर अवतीर्ण हुए हैं आप असुरों के अंश से उत्पन्न नाम मात्र के शासकों की सौ सौ अक्षोणी सेना का संहार करेंगे और यदवश के यश का विस्तार करेंगे अद्य सनो वसतया खल भूरिभागा जगत् पुनातीक्ष इंद्रियातीत परमात्मन सारे देवता पितर भूतगण और राजा आपकी मूर्ति है आपके चरणों की धोवन गंगा जी तीनों लोगों को पवित्र करती हैं आप सारे जगत के एकमात्र पिता और शिक्षक हैं वही आज आप हमारे घर पधारे इसमें संदेह नहीं कि आज हमारे घर धन्य धन्य हो गए उनके सौभाग्य की सीमा न रही क पंडितरणम समीरात भक्त प्रया दिहेद प्रभो आप प्रेमी भक्तों के परम प्रियतम सत्यवक्ता अकारण हितु और कृतज्ञ है जरासी सेवा को भी मान लेते हैं भला ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो आप को छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाएगा आप अपना भजन करने वाले प्रेमी भक्त की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं यहाँ तक कि जिसकी कभी क्षति और वृद्धि नहीं होती जो एक रस है, अपने उस आत्मा का भी आप कर देते हैं दिष्टा जनार्दन भवानिहन प्रती तो योगेश्वर गतिश्याम दे भक्तों के कष्ट मिटाने वाले और जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभो बड़े बड़े योगिराज और देवराज भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते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 और सदा ही आपकी रक्षा पालन और कृपा के पात्र हैं। है अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को आप जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करनी चाहिए आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर है क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है परंतु संतों में नहीं न नम्य देवा दर्शना देव साधव केवल जल के तीर्थ नदी सरोवर आदि ही तीर्थ नहीं है केवल मृत्का और शिला आदि की बनी हुई मूर्तियां ही देवता नहीं है चाचा जी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 श्रदों में सर्वश्रेष्ठ है इसलिए आप पांडवों का हित करने के लिए तथा उनका कुशल मंगल जानने के लिए अस्तिनापुर जाइए पितर जो परते बाला सुदुखता आड़िता स्वपुरम राश्र हमने ऐसा सुना है कि राजा पांडु के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ साथिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़ गए हैं अब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आए हैं और वे वहीं रहते हैं ते सुराजा अंबिका पुत्रो भ्रातृपुत्रे सुधी न थी तबो न वर्तते आप जानते ही हैं कि राजा धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं